श्री राम कृष्ण भक्त मालिका उपेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ठाकुर के शरीर त्याग का समाचार पाकर नाथ भी काशीपुर शमशान में आए थे चिताग्नि के बुझ जाने पर भक्तगण जब एक एक करके घाट में स्नान करने को जा रहे थे तो उपेंद्रनाथ के पैर में एक विषैले सर्प ने काट लिया भक्तों ने उनके पैर का ऊपरी हिस्सा जोर से कस कर गई तो पर घाव का स्थान लगभग चार पांच महीने तक नीला होकर सूजा रहा बंगला ग्रंथ परमहंस देवे जीवन वृत्तांत से वह नीला दाग आजीवन बना रहा उपेन्द्र नाथ ने जिस समय मैं पुस्तक की दुकान खोली थी उन दो दिनों बंगाली लोगों के हाथ में विशेष उल्लेखनीय पुस्तक व्यवसाय नहीं था यह व्यवसाय बहुत ही सीमित था और उसका मुख्य केंद्र बटतला ही था धीरे धीरे उपेंद्रनाथ ने एक छापखाना पर खरीद कर प्रकाशक का कार्य प्रारंभ कर दिया वे ज्ञानांकुर नाम की एक छोटी सी पत्रिका भी निकालने लगे स्वामी विवेकानंद जी का किया हुआ इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगला अनुवाद ईसानुसरण इसी पत्रिका में धारावाहिक रूप से निकला करता था फिर अचानक ही उन्होंने अंग्रेजी सीखने के सुगम प्रणाली से युक्त राजभाषा नामक पुस्तक निकाली यह पुस्तक बहुजन प्रशंसित तथा अत्यंत लोकप्रिय हो जाने से उनका भाग्य ही पलट गया यह व्यवसाय में प्रतिष्ठित हो गए और अपने कार में विस्तार करने के उद्देश्य से तीन नंबर विडन स्पेयर पर उन्होंने एक मंजिला मकान किराए पर ले लिया शीघ्र ही उनके मुद्रणालय से वसुमति नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन होने लगा हम पहले कह आए हैं कि उपेंद्र बाबू केवल अर्थार्थी ही नहीं थे व्यवसायी होने पर भी वे प्रधानतः भक्त ही थे इसका प्रमाण इसी समय की एक घटना से मिलता है बंधु सेन लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद पाश्चात देशों से लौटकर कलकत्ता आ रहे हैं इस समाचार के कारण कलकत्ते में भारी हलचल मच गई। कलकत्ते की स्वागत समिति स्वामी जी को विशेष ट्रेन में बैठाकर कर से सियाल लाने की व्यवस्था की उपेंद्र बाबू ने उसके अगले दिन ही कलकत्ता तथा आस के प्राय सभी स्थानों में पोस्टर लगवाकर बड़े बड़े अक्षरों में स्वामी जी के पहुंचने के स्थान तथा समय की सूचना दे दी इसके अतिरिक्त उन्होंने हजारों छपवाकर कलकत्ते के निवासियों को स्वामी जी का स्वागत करने का आह्वान किया यह सब उपेंद्र बाबू ने अपने खर्च से ही किया था अपनी नई पत्रिका वसुमति में उन्होंने स्वामी जी की बैठी हुई मुद्रा में एक चित्र छपा जिसके दोनों ओर दो मंगल घट थे तथा नीचे स्वामी जी के आगमन के उपलक्ष्य में महाकवि गिरीश द्वारा रचित एक नवीन गीत था वसुमति का वह अंक हजारों की संख्या में निःशुल्क वितरित किया गया उस दिन संध्या को पूज्यपा स्वामी ब्रह्मानंद योगानंद परम भक्त गिरीश बाबू और पूर्ण बाबू के बीच चर्चा हो रही थी कि जाड़े के दिन है फिर स्पेशल ट्रेन बहुत ही सुबह आने वाली है अतः संभव है सियालदह स्टेशन पर लोग अधिक संख्या में न आएं। उसी समय अचानक उपेन्द्र बाबू आ पहुँचे गिरीश बाबू तथा इन संन्यासियों के संदेह की बात को सुनकर वे दृढ़तापूर्वक बोले कल स्वामी जी के दर्शन करने हजारों लोग आएंगे मैंने संपूर्ण कलकत्ते वाहनगर काशीपुर भवानीपुर अलीपुर में पोस्टर लगा दिए हैं पचास पर्चे बांटे हैं और दस हजार का वितरण किया है मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्री ठाकुर की कृपा से वहां पर तड़के ही यहां तक कि पौ फटने के पहले ही लोगों की भारी भीड़ लग जाएगी गिरीश बाबू ने कहा भाई यदि ऐसी बात है तो तूने एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया है उस दिन की बैठक में उपेन्द्र बाबू की बात सुनकर अनेक लोग आश्वस्त तथा आनंदित हुए क्योंकि स्वागत समिति की ओर से विज्ञापन की कुछ विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी वे समाचार पत्र में केवल स्वामी जी के आगमन का समाचार छपाकर निश्चिंत बैठे थे स्वामी जी के जीवने से पाठक यह जानते हैं कि उपेंद्रनाथ का यह भविष्य कथन आशा से भी अधिक सत्य हुआ था शीघ्र ही उपेंद्रनाथ पर भाग्यशाली भाग्यलक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ी और उनके व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति होने लगी उन्होंने ग्रे स्ट्रीट पर एक बड़ा सा मकान किराए पर लिया और प्रेस आदि वहीं पर ले गए वसुमती की ग्राहक संख्या में वृद्धि होने से छापा खाने का भी विस्तार करना पड़ा था तथा संपादक के रूप में विख्यात साहित्यकारों की नियुक्ति हुई भिन्न भिन्न समय पर पांच कौड़ी बंदोपाध्याय जलधर सेन तथा सुरेश समाज पति ने, ने वसुमति के संपादन के रूप में कार्य किया इस प्रकार पुस्तक प्रकाशन विभाग का भी विस्तार होता गया वसुमती मंदिर से काली प्रसन्न सिंह का महाभारत तथा माइकल दत्त, दत्तम चंद्र गिरीश चंद्र रंगलाल दीनबंधु, एम चंद्र एवं नवीन चंद्र की ग्रंथावलियों के अत्यंत सुलभ संस्करण तथा संजीव चंद्र एवं रविन्द्रनाथ की रचनाएं प्रकाशित होकर अनेक निर्धन साहित्य प्रेमियों के घर की शोभा बढ़ाने लगी प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों में दैनिक समाचार जानने का आग्रह देखकर उपेंद्र ने दैनिक निकाली युद्ध समाचार पर आधारित इस समाचार पत्र को लोग वसुमती टेलीग्राफ कहा करते थे प्रारंभ में उसमें ऐसे समाचार ही अधिक छपते थे बाद में वह एक पूर्णांग समाचार पत्र बन गया उपेंद्र बाबू के व्यवसाय में स्त्री वृद्धि होते देखकर कर स्वामी जी बड़े ही आह्लादित हुए थे और कहा था उपेन्द्र में व्यवसायिक बुद्धि खूब है धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि होने पर भी की स्प्रिया में थोड़ी भी कमी नहीं आई थी बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि ही हो रही थी उनके अनुरोध पर स्वामी जी ने वसुमती के शिरोषण स्वरूप आदर्श वाक्य के रूप में सन्यासियों का अभिवादन मंत्र नमो नारायण का चयन किया था और उपेंद्र बाबू ने उसका आदरपूर्वक स्वीकार किया था यह पत्रिका सदैव सिंह ठाकुर एवं स्वामी जी के संदेश के प्रचार में लगी रहती थी उन दिनों वसुमती और इंडियन मिरर इस कार्य में अग्रणी थे उपेंद्र बाबू ने स्वामी शिष्य संवाद के लेखक शरतचंद चक्रवर्ती तथा एक अन्य सज्जन को स्वामी जी के व्याख्यानों का सार संक्षेप लिख भेजने को कहा था यह सब उनके समाचार पत्र में सादर प्रकाशित हुआ हुआ। करता था। अपने टोला के के मकान में में में वे प्रतिवर्ष नवंबर रामकृष्ण उत्सव किया करते थे, वह धीरे-धीरे पूरे दिन के में हुआ। उस दिन कार्यक्रम उस सातन भजन भक्त समागम तथा प्रसाद वितरण आदि से उनका सारा मकान आनंद से मुखरित हो उठता था मकान के भीतर एक छोटे से प्रांगण में श्री ठाकुर का चित्र गुलाब कमल आदि विविध पुष्पों तथा मालाओं से सजाया जाता था और चित्र के समक्ष मठ के साधुओं के लिए अलग आसनों की व्यवस्था की जाती थी निवास स्थान तथा व्यवसाय के स्थानांतरित होकर बहु बाजार मोहल्ले में आ जाने पर भी वे अपने कर्मचारियों के साथ विशेष समारोहों के साथ यह उत्सव मनाया करते थे साधु तथा भक्तों की सेवा में उपेंद्र बाबू का अत्यंत अनुराग था स्वामी अखंडानंद जी ने अपनी स्मृति कथा में लिखा है ठाकुर के तिरुभाव के कुछ ही काल बाद स्वामी जी के साथ हम कुछ गुरु भाई जब किसी दिन काकुड़ गाछी तक जाकर रात को लगभग आठ बजे भूखे प्यासे उपेंद्र की उस छोटी सी दुकान में पहुंचे तो उपेंद्र तुरंत एक टोकरी भर तरह तरह के खाद्य पदार्थ तथा दोनों भर खिलाकर हमें तरो कर दे, देता था बिडन स्क्वायर के किनारे तांगे का अड्डा था कोचवान लोग बराह नगर काशीपुर चार पैसे कहकर हाथ लगाते थे किराया चुकाकर उपेंद्र हम लोगों को किसी गाड़ी में बैठा देता इस प्रकार कितनी बार उसने हम लोगों को खिला पिलाकर नगर की गाड़ी में बैठाया है यह कहा नहीं जा सकता ज्ञानानंद अवधूत नृत्य गोपाल उन दिनों रामदाता दत्त के घर रहा करते थे वे प्रतिदिन शाम को उपेंद्र की दुकान में आकर भीतर के अंधेरी कोठरी में बैठे रहते थे वहां वे जलपान करते और थोड़ी रात हो जाने पर चले जाते स्वामी अद्भुतानंद जी उपेंद्र बाबू से बहुत सहायता पाते थे वे कई बार वसुमती कार्यालय में निवास करते थे सच कहा जाए तो वसुमती साहित्य मंदिर केवल साहित्य प्रेमियों के ही मिलन का स्थान नहीं था श्री रामकृष्ण के अनुरागी भी वहाँ सदा ही दिखाई पड़ते थे वह स्थान स्वामी विवेकानंद आज संन्यासियों की चरण धूली पाकर धन्य हुआ था फिर श्री रामकृष्ण के अनेक निर्धन भक्त भी वहाँ विविध प्रकार से उपकृत हुआ करते थे इसीलिए वसुमती के एक प्रिंटर राधिका प्रसाद ने एक बार कहा था यह वसुमती कार्यालय नहीं रामकृष्ण का सदा व्रत है इससे रामकृष्ण अनुराग के साथ ही उपेंद्र बाबू की उदारता विशेष उल्लेखनीय है